समाज होता है और अंधी मती का ऑफिसर होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और सजग और हिम्मत वाला समाज होता है और बुद्धिमान ऑफिसर होता है तो गाड़ा फिर से ठीक चलने लग जाता है जयराम लेते एक नाथ जी महाराज के जमाने में अंधा इनकम टैक्स आश्रमों पर लागू नहीं था चांदी के झूलन में महापुरुष झूलते थे और अढ़लक संपदा थी और ईमानदारी से लोग कमाई का दसवां हिस्सा गुरुद्वार अर्पण करते थे ऐसा नहीं मेरा तो मेरे छोरों का और गुरु के माल में मेरा हिस्सा ऐसे बेईमान चले नहीं थे तब की बात है तो एक नाथ जी महाराज भी खुलकर सत्कर्म करते थे गरीब गुरुदेव और साधक भक्तों की खूब सेवा होती थी वो विधवा माई दर्शन करने को आई सेवाधारी कहा भोजन करके जाना गुरु की आज्ञा गया है जयराम जी की भाई ने तो भोजन किया लेकिन भाई के उस पुत्र ने भी तो भोजन किया उसको तो दांत में ऐसा स्वाद जम गया पूरनपुरी का दूसरे दिन माँ को बोलता माला हा, हा, हा, माला पूरनपुर भी पाईजी बेटा में गरीब आये मैं क्या करूं माला पूरणपुरी बाई भोजन नहीं किया गरीब माँ ने कैसे करते पूरण पूरी बना दिया तीसरे दिन भी वही हद अब रोज रोज देसी घी की पूरण पूरी मां कैसे खिलाए मां तंग आ गई छोरा छोड़ा बुखार तो मां सूखे टुकड़े कैसे चबाए मां दुखी हुई और बेटे को समझा लेकिन बेटे ने बाल हट है पूरण पुराकु उस लड़के को मां छोड़ गई मां लड़के को छोड़ गई आश्रम में लड़का पूरी खाने को आश्रम में रहा और ऐसा पूरम पूरी का शौकन की दाल नको सब्जी पाईजे नको भात पाइजे नको माला पूरमपुरी खेवा तो रसोईया देखे कि रोज रोज पूरण पूरी खाती हो बताई नहीं रसोई गुस्से गुस्से में उसका नाम ही रख दिया पूर्ण पूरा अब उस विधवाई के बालक का नाम क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ उसका नाम इतिहास में पूरण पूरा आ गया जय राम जी की हकीकत में पूरण पूरा कोई व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी कढंगी आदत से उसने नाम पा लिया पूरण फिर अपने आत्म में वो सफल हो गया एक नाथ जी महाराज जब वृद्ध हुए तो समिति वालों को बुलाया समय मिले तो एक नाथ ही भागवत ग्यारहवा स्कंद पढ़ लेना एक नाथ जी महाराज का है बहुत सुंदर उसकी टीका वो महापुरुष ग्रंथ लिख रहे थे उन्होंने देखा कि अब शरीर शायद ज्यादा दिन न टिकेगा समिति वालों को बुलाया कि देखो ये मैं ग्रंथ अगर पूरा न कर सकूं तो पूरण पूरा को बोलना वो बाकी का ग्रंथ पूरा कर देगा समिति वाले बोलते हैं तुम्हें काय सहते गुरुदेवा ऐसा तुम चेरा है तुम्हारा लड़का है वो काशी से रित्व है काशी वो समय विद्या का गढ़ था अभी भी संस्कृत का तो गढ़ है वो शास्त्री पढ़ा है पंडित है और आपका पुत्र है बोले मेरा पुत्र तो है मेरे को पिता मानता है सदगुरु नहीं मानता है और पूरा पूरा सदगुरु मानकर मेरे सामने एक टक देखता देखता मेरे साथ तदाकर कर चुका है बोले वो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी असली पढ़ाई पढ़ाए उसने आत्मकृपा उसने अपने आप के ऊपर की है तो गुरु कृपा को बचाने में वो सफल हो गया है ईश्वर कृपा अपने आप इसका सहयोग करेगी और शास्त्र का राह अपने आप खुलेगा लेकिन समिति के लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आई कभी कभार बहिर्मुख लोग होते हैं समिति के तो गुरु के संकेत को नहीं समझ पाते गुरु जी बोलते पूरम पूरा से करवाना लेकिन वो संकेत नहीं समझ रहे जी हरि पंडित से करा दे आपका पुत्र है आपका ये है गुरु में कहा अच्छा करवा लेना अगर वो नहीं करे फिर तो को देना गुरु जी जब थोड़ा कड़क बोले तो समझ लेना चाहिए कि हमारा कोई दुराग्रह है जो गुरु को अच्छा नहीं लगता है जो गुरु को अच्छा नहीं लगता वो चेले के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है अंध हैं। गुरु को कहते और हरि को कहते और हरि रूठे तो गुरु थौर है गुरु रूठे नहीं थौर गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम आएगा तो आत्म अपने आप पर कृपा करके हम कैसा व्यवहार करे गुरु के साथ इसका नाम है आत्मकृपा ये आत्मकृपा करेंगे तो गुरुकृपा पचेगी और गुरु कृपा बची तो शास्त्र का रहस्य खुलेगा और ईश्वर की कृपा तो अनावृत है ही है इसलिए जिम्मेदारी हमारी है वह हम अपने आप ऊपर कृपा करते कि नहीं करते आत्मकृपा करते हैं कि नहीं करते उस पूर्ण पूरे ने आत्मकृपा की एक जी महाराज का बेटा उसने अपने आप ऊपर कृपा की उस मूर्ख ने शास्त्र तो पढ़े लेकिन गुरु कृपा कैसे पाई जाए वो तो पिता की नजर से ही गुरु को तो उतार रहा उस शास्त्री पढ़े हुए श्रद्धाहीन को शास्त्र दिया गया पूरा करने के लिए उससे पूरा नहीं हुआ अनुपम विधवा माई का पुत्र तो पूरन पूरा कढंगी आदत से अपना असली नाम भी खो चुका लेकिन एक, एक सदंगी आदत थी के बस गुरु को देखते गुरु मूर्ति को देखते देखते देखते बस तुम गुरुदेव माजा है तु माजा विठल आ तु माजा राम आ तु माजा श्यामा है तु माजा नाथा है हे नाथ तु माजा स्वामी आता है, है ऐसा करते करते पूरे पूरा ऐसा गुरुमय हो गया कि वो पंडित शास्त्री पढ़ा हुआ जो ग्रंथ पूरा करने में असफल गया वही ग्रंथ पूरणपुरा को दिया गया और पूरणपुरा गुरु के तादाद में करते हुए और जो ग्रंथ लिखना चाहता त्यों ही वह सरस्वती उसके हाथों के द्वारा गुरु कृपा का परिचय देते हुए ग्रंथ को पूरणपुरा ने पूरा कर दिया ऐसा ही शंकराचार्य के चार शिष्यों में एक ऐसा अनूठा शिष्य था परम भाग्यशाली जिसका नाम था पोटक तो ए पोटकोटक तो तो ये करो ऐ पोटक तो ये करो तीन बड़े विद्वान थे मंडल मिश्र पंडित में से शास्त्रार्थ करते करते शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते करते पर शिष्य बने कितने दमंग होंगे वो उनके घर में तो तोते, उनके घर में तो तोते भी वेद की ऋचाओ का पाठ करते थे वो इतना गरंग पंडित था मंडन विश्वाचार्य पदम पादार्य हस्तमलकाचार्य हस्तामलका जी कि तीन शिष्य और चौथे हो गए तोटकाचार्य तो तोट आचार्य नहीं थे तो था तीन शिष्य तो विद्वान धुरंधर पंडित और चौथा था बुद्धू सिंह सुन दो सी तो सिख हो सिंह चौथा था बुद्धू सिंह ओ बो मैंने बाबा की सेवा करी है और बहुत बढ़िया मैंने तो बाबे गुरु भी सेवा है तो गुरु की सेवा में लगा रहा बंदा पाठ के समय आ जाता था एक दिन वो गुरुजी के बर्तन मानने में लगा था तो तीन चले आ गए गुरुजी पाठ शुरू करो समय हो गया गुरुजी बोले वो आ जाए चौथा बोले गुरुजी वो तो बुद्धु है बुद्धू सुन गया वो तो पता है बोले ये बुद्धू गुरु की सेवा करने वाला बुद्धू रह सकता है सबरी राम की गुरु की सेवा करो सबरी बुद्धू थी क्या बेटा तो तक ये जो लोग पढ़ेंगे वो तुझ बोलते आना जो इनको याद है वो भी गुनगुनाता और जो याद करने वाले हैं वो भी तो वो चाहता आजा बेटा तो पत्ते हाथ में तो गुरु के बर्तन मांजने की राख थी लेकिन जीवा पर तो सरस्वती ने प्रवेश कर लिया तो तक कहता है प्रातः स्वामी हृदय संस्फुत आत्म तत्व सचित्त सुखम परम गति यद जागृत स्वप्न सुसुप्ति वेदी नित्यम त्रम निष्कलहम न चूत संघ हम प्रातः काल उस पर का चिंतन करते हैं जो जागृत में है सपने में है सुषुप्ति में है और तीनों अवस्थाएं बदलने आरोप भी जो है और जो निष्कलंक है उस ब्रह्म का हम चिंतन करते है वो ब्रह्म है तीन शिष्यों को तो मैं धन्यवाद करता हूँ लेकिन चौथे शिष्य को तो मैं प्रणाम करता हूँ धन्य है तेरी गुरु भक्ति को विवेकानंद में विद्वता थी दर्शन शास्त्र में गति थी लेकिन जब रामकृष्ण मिले और रामकृष्ण देव के लिए गुरु भक्ति जबी तभी नरेंद्र में से विदिशानंद बने और विदिशानंद में से विवेकानंद प्रकट हुए गुरु भक्ति का प्रभाव एक बार रामकृष्ण परम बीमार हालत में पड़े थे कैंसर की तकलीफ थी गले में बड़ी तकलीफ थी खांसते खांसते वो थूक थूकदानी में थूक डालते थे उनकी सेवा में रहा हुआ कोई मूर्ख शिष्य शुभ चढ़ाते चढ़ाते सेवा करता था और विधि सामंध आए और देखा की गुरु की सेवा करने में इसको जरा कहरत आ रही इनके और और थूक से मिला हुआ उनका थूक दानी में थूक फेंकते तो जरा ऐसा तो नाक सपोर के सेवा करता विदिशानंद ने उसको डांटा के मूर्ख गुरु का तो हृदय चिन्मय होता है उनके रक्त का कंकण चिन्मय होता है उनकी निगाहों से वह ब्रह्म ब्रह्मता है ऐसे ब्रह्म बेटा की सेवा में तू सुख करता है ये अशुद्ध मानता है उसको डांटते हुए विदिशानंद भाव में भर गए और उतहवल में आकर वो जो थानी में गुरु की थे पड़ा था वो अमृत समझ करती है आप लोग ऐसा करें ये मेरा कहने का आशय नहीं है लेकिन विदिशा विदिशान जानते थे कि वो चत, जिनके तो महापुरुष कितने उन्नत होते ऐसी एक घटना समर्थ रामदास के शिष्यों के साथ भी कल्याण नाम का शिष्य गुरु की कृपा को इतना झेल चुका क्योंकि अपने आप पुरुष ने कृपा की थी तो उस पर गुरु की थोड़ी विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी शिवाजी पर गुरु की विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी तो शिवाजी मनोबल गुरुजी ने दिखाने के लिए एक दिन लीला की गुरुजी ने आ पीड़ा से भी पीड़ा का नाटक खतरनाक पैदा किया जा सकता है सच्चे रुदन से भी रुदन का नाटक आ, दर्शकों को रुला देता है जब स्टेज पर कोई नाटक करता है रुदन का पीड़ा का तो दर्शकों की आंखें नीली हो जाती है और उस पत्थे के भीतर कुछ भी नहीं होता तो गुरु ने नाटक किया आ, हो गुरु जी क्या पीड़ा है मत पूछो मत पुछो गुरु ने लीला की गुरु की पीड़ा देख कर शिष्य काम कीजिए गुरु ने कहा पीड़ा मिटने का कोई साधन नहीं देखता केवल एक उपाय है एक एक बस एक गुरु जी बताए हम करेंगे बोले शेरनी का दूध शेरनी का दूध ताजा गोया हुआ अगर नाभि पर कोई मल दे तो ठीक हो सकता नहीं तो प्राण खतरे में शेरनी का दूध अपने काल सकते हैं अपने तो, तो सीताराम आराम को भगवान गुरु को ठीक कर दे सब खी सकने लग गए इतने में आया क्या बात है गुरु जी को पीड़ा है और शेरनी का दूध बना शेरनी का दूध कौन दे सकता है मौत के मुंह में जाना शिवा ये तो मौत को मारने की बात है शिवा का मूर्ख तुम ऐसे यहाँ बैठे हो ला लाओ बर्तन लाओ शिवा भगा और गुरु की कृपा कहो प्रकृति की लीला को भम बरार बादल गरज रहे फट रहा है आकाश चमक रही बिजली जंगल के पशु जंगली जीव भी जंगल के आधी तूफान से घबराए हुए ऐसे में ढूंढता है कहा रहती शेरनी और उस अनहेरी वातावरण में शेरनी की आंखे चमकी और वहां वो मंदिर शिवा गया है गुरु की सेवा का बना पहनकर अपने दिल को कवच सिर सुरक्षित रखकर उस दिल पर सब गुरु की सेवा के लिए शिवा ने कदम बनाए जंगल में आधी तूफान बरसात बिजली चमक रहे दो बच्चों को लेकर शेरनी भी अपने ही गुफा में मानो भयभीत दुखी और शेरनी दे देखा के कोई मनुष्य आ रहा है शेरनी को लगा घर बैठे मेरा शिकार शिवा गया है पशुओं मोधी भावना झेलने की मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा व्यवस्था होती है हाथी शेर आपके भाव को जल्दी समझ सकते राजनीणी की अपेक्षा राजनीण और पुजारियों का हृदय बड़ा अटपटा होता है जंगी से किसी के हृदय को नहीं समझ सकते क्योंकि आप दूसरों को उल्लू बनाने की आदत उनके खन तहक मलिन कर चुकी होती है पशु तो दूसरे को उल्लू नहीं बनाता केवल अपना पेट भरता है संग्रह नहीं करता है इसलिए पशु का अंत कर्ण कभी कभी भाव को समझने में मनुष्य से ज्यादा सफल साबित हुआ है शेरनी ने धारा शिवा कहता है मा हे वन तुम मुझे जरूर भोजन करके भूख मिटाना लेकिन एक बार मेरे गुरु जी की सेवा के लिए तुम मुझे दूध देने देते तेरे बच्चों का आहार थोड़ा सा छिन्द देते मुझे अपने लिए नहीं मेरे गुरु के लिए चाहिए हे वन राणी वो भूखी शेरनी मानो बाली हुई बकरी अरे बकरी भी पैर हाथ हिलाती बकरी भी अपने सिंह दिखाती वो शेरनी मानो वो कागज की लिखी हुई पुतली न हो अथवा शिला की बनी हुई शेरणी न हो वो खड़ी रहेगी और शिवराज ने अपने सद्गुरु के लिए शेरनी बोई है कैसा वीर भक्त होगा शिवा कितनी गुरु में निठा होगी शिवा की बिन कमाई ये नान का मुख्य साध में दे रो कर बिना कमाई के सदगुरु मुखे मेरे को साधु जैसा सामर्थ्य दे दे और आत्म कृपा तो करो अपने आप ऊपर को तो कृपा करो शेरणी दे और दूध लाया अब चिले देखते रह गए शिवा क्या है? शिवा, तुमको मरने का डर नहीं लगा के हजारों बार मर गए एक बार गुरु के नाम पर मर भी गए तो घाटा क्या था और मारने वाले से बचाने वाला गुरुतत्व सर्वत्र होता है में में का दूध। पेट दर्द नहीं था, कृपा कि तो तो तो भी है और तुम लोगों की अपने आप ऊपर दो परसेंट कृपा है तो गुरु की कृपा भी दो परसेंट तुम हजम कर रहे हो मेरी कृपा तो जैसे सूर्य के किरण सब पर बरसते हैं अब जो जितना खेड़े जो ऐसे इस गुरु की कृपा होती ईश्वर की कृपा होती किसी को ऊंचा उन्नत देखकर जलने की जरूरत नहीं है अपने को योग्य बनाने की कोशिश करो मुर्खो ऐसा एक आध्यात्मिक शिष्य था उस पर देखकर भी शिष्यों के हृदय में गड़बड़ होती थी समर्थन एक दूसरी ली लाती आप शाम जो पकने वाला है उसको अपनी जान पर बांध दिया पट्टा पुट्टी कर दिया और फिर धीरे से कहने लगे कि पीड़ा हो रही है पीड़ा हो रही है गुमरा बढ़ रहा है तो कहराने लगे गुरु तो जी क्या उपाय है इसका ऑपरेशन कराए बोले नहीं बढ़ जाएगा गुरुजी कुछ इलाज बोले ऐसे इलाज है कि इसको कोई चूस ले इस को इस मवाद को कोई चूस ले एक का ता मुंह डाकने लगे कल्याण लपका चिपक गया उस, उस जो बंधे था आम गुमरा गुमराह समझते फोड़ा फोड़े जैसा भरना था झांग पर कल्याण चिपक गया उस फोड़े को चूसने में अब फोड़ा तो था नहीं था तो आम का रस तो गुरुजी लगे आ अब ठीक हो गया ठीक हो गया उसने और दबा दबा के चूस रहा बच गया प्यार है चूसने के बाद उसे स्वाद आया तो आम है चीज देख रहे हैं की गुरु का फोड़ा चूस रहा है कैसा गंदा कैसा बेगुरु असिध अपवित्र चीज लेकिन मैं बोलता गुरु जी और थोड़ा बोले बेटा ठीक हो गया बोले गुरु जी और, और तो बिहार निकल नहीं नई का सब लोग लेकर देखते रहे और कल्याण तेरा कल्याण हो पुत्र तुम्हारे में और इसमें ये फर्क है इसमें अपने आपों पर पूरी कृपा की है गुरु गुरु को समर्पण इसने पूरा किया है इसमें गुरु कृपा इसके द्वारा पूरी चमक एक बार गुरुदेव के साथ कल्याण अंगत सेवा में जाता था जो गुरु के अनुकूल होगा गुरु को समझेगा उसी को तो रखेंगे सेठ नौकर तो वही रखता है जो काम में आए जो सिर खपाए, खून पिए या पैसा लेके भाग जाए उसको थोड़ी पर्सनल सेवा में रखा जाएगा तो मुनिम को ईमानदार मुनि उनको रखता है ऐसे गुरु भी ईमानदार गुरु भक्त तो को ही सेवा में रखेगा को थोड़े रखेगा वैरंगी के तो महाराज उसको सेवा में रखा और गुरु की निकट की सेवा गुरु के निकट बैठना एक कुछ अभाग्य आदमी का तो काम भी नहीं कुछ न कुछ भाग्य होगा तभी तो गुरु के निकट बैठ सकेगा सेवा मिली उस कल्याण को गुरु ले गए यात्रा करने को कल्याण ने कुछ वड़े बना लिए रास्ते में भूख लगेगी सुखा बहुत यात्रा करते करते गुरु ने एक सुबह का समय था उस गांव से विदाई लेकर एक दो मिन यात्रा की फिर बैठे पेड़ के नीचे बोले कल्याण भूख लगी गुरुजी जी वड़े हैं वड़े बोले वड़े है सुखे सुखे वड़े हाँ दही तो नहीं दूध के साथ भी दिवो के खा लेते तो सुबह नाश्ता हो जाता तो ऐसा नहीं बोलता कि गुरुजी नहीं तो गुरु देगा गुरु गुरु तो मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा गुरु जी मिल जाएगा और लोटा लेकर कल्याण चला है और वहा गाँव में एक गाय जो देने की बाकी रह गई लमड़ी गाय वो माई जरा स्वभाव की जरा विचित्र थी उसका पति मर गया और लंगड़ी गाय गाय जरा ऐसे तो माई ने मारा डंडा तो और जोर किया तो गाय का फंदा टूट गया और गाय भागी लंगड़ी उसके पीछे माई डंडा लेकर भागी माँ में भागती भागती गाय उस डायरेक्शन में आ रही जिस डायरेक्शन से वो गुरु का शिष्य आ रहा है गाय थकी और एक छोटा मोटा खड्डा था वहां दभाग से बैठ गई माह रोने लगी दंडा लेकर कि पति तो चले गए को सकाया पाव भर दूध देती है और दे। वो माई रो रही है श्यापा मार के इतने में कल्याण ने देखा कि क्या गाय भी है और गाय वाली माई भी है तो कल्याण बोलता है माता जी मुझे एक लोटा दूध देने को दे देगी इतना बड़ा लोटा देकर माई बोलती कि ले तेरी माँ दोनों को देगी दे दो पाए बाखरी है पाए तो दूध नहीं देती और आज मार मार के दूध ले रही थी तो भागी है और तू एक लोटा भागी दूध मांगता है शर्म भी आती ले आ रही माँ है दो माई को तो गुस्सा गुस्सा हसी में बदल गया तेरी माँ ले दो को देती तो दे तेरी माँ कल्याण कहता है हे कल्याणी माता मेरे गुरुदेव की सेवा में मुझे तू सफलता दे उठ खड़ी हो अगल है को लोग तो, भर के लेगा इसकी तो देती नहीं बाखरी रान और मेरा शेर बर कहती है अरे घूस का हम बछड़ा भी नहीं है और दूध दे ले, ले, ले तेरी माँ से कल हमने पूछ कहा वो माँ खड़ी हो गई न रस्सी पैरों को बांधी है न बछड़ा दलवाया है न पगारों में खुराक रखा है लेकिन गुरु कृपा का खुराक को याद करके हाथ घुमा दिया लपट लकट लकट चै सु लोटा भरा लोटा उभरा उसकी झाद उतार के फिर दह धू सु की आंखें फती सी रो गई क्या है तू तो कौन मंत्र जाने मन सुनाई जा मैं भी इरान को करूं बोले तू नहीं जानती नहीं जानता हूँ जय जा जय सीताराम माता जी आओ ये गुरु कपा का मंत्र है और कल्याण भरा हुआ ताजा ताजा बोले गाँव में गया और आया कैसे योग सिद्धि तो तेरे पास नहीं बोले योग सिद्धि तो नहीं मेरे गुरु के पास सिद्धि रखता गया और जाए भांति भांति मेरे सामने आई रास्ता हो गया और काम भी हो गया नारायण नारायण आत्म कृपा गुरु कृपा अगर गुरु कृपा पथती तो शास्त्र का रहस्य समझ में आने लगेगा योग वशिष्ट उपनिषद तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान समझ में आने लगेगा तो समझो गुरुकृपा उतर रही शास्त्र कृपा उतरी तो ईश्वर कृपा तो प्रत्यक्ष हो जाती है तो आत्मकृपा गुरुकृपा शास्त्र कृपा और ईश्व कृपा बोले महाराज ईश्वर कृपा कैसे मिले कोई न कोई सत्कर्म करते तो ईश्वर कृपा ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा खुश होता है तब तुम्हें गुरु के द्वार जाने की रुचि होती है माता की पिता की सब्जनों की किसी की तुमने ऐसी कोई सेवा किया है अगले जन्म या इस जन्म में कोई ऐसा सत्कर्म किया है जो तुम सतगुरु का दर्शन कर पाते हो ये ईश्वर कृपा का ही तो फल है गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य परम मंगलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम मैं गुरु के चरणों में रहता था तब की एक छोटी घटना ने मुझे बहुत लाभ दिया छोटी सी सेवा ने मुझे इतना फायदा दिया कि अभी तक उस दिन को मैं याद करता हूं और दिल मेरा आनंद से भर जाता है गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कोई समिति वाले लोग आए थे और मैं श्री में रहता था नैनीताल के जंगलों में उन लोगों ने इच्छा की कि हम चाइना पीक देखने जाएं। नैनीताल की पहाड़ी के पीछे है और आश्रम तो नैनीताल के उधर के दूसरे एंगल में है दिन भर की पैदल यात्रा थी और वो लोग जरा घुसमुस करके बापू के चरणों में कह रहे थे कि हम आगरा से आए आए हैं नैनीताल पहली बार देखा रहे, चाइना पिक देखने की इच्छा तो है लेकिन आश्रम का कोई साधक साथ में चले तो गुरुजी जी ने बुलाया आश्रम, जाओ इनको चाइना पिक दिखाओ हालांकि चाइना पिक का नाम भी मैंने गुरु मुख से ही सुना उस वकत मैं क्या जो आज्ञा दिखा उनको देखा हाँ, आप कहते तो मैं दिखा दूंगा वो तो मशहूर जगह है उनको लेकर हम चले जंगल से नैनीताल में पहुंचे नैनीताल से जो पगडंडी जाती है वहां पकड़ा रास्ता इतने तो में मौसम खराब अब जो लोग सुबह निकले थे ऊपर वे वापस लौट आ रहे थे और ले पड़ रहे और मेरे साथ जो बंदे थे कोई डॉक्टर था कोई समिति का कुछ था कोई कुछ था तो अपने को भी कुछ मानते थे उनको पता नहीं की आशा राम सात करते थे लेकिन मैं तो गुरु की आज्ञा सिर पर रख कर चल रहा था मैं क्या वापस क्यों चले आप कृपा करिए चार कर कदम आगे बढ़ाए गुरुदेव ने कहा है चाइना तुम दिखा क्या हूं? तो आप देख लेंगे मौसम ठीक हो जाएगा मतलब यार इतना होला पड़ रहा है तुम तो कैसे जिद करते हो चलो चलो सब बंदे एक तरफ और ये दास एक तरफ कैसे भी करके हथाजोरी करके उनको पटा पुटा के चार कदम चलो, तो खच्चर वाले वापस उतर रहे हैं, पैदल वाले वापस उतर रहे हैं। देख यार ये सब वापस आ रहे हैं क्या वो आ रहे हैं तो आ अपने को तो जाना है हिम्मत हिम्मत देते गए देते थे। आखिर जहाँ चाइना पी के पुन थी वहां पहुंचे तो मौसम साफ और वहां से बद्रीनाथ के दर्शन हो सकते ऐसी नेनी नेनी तो दुर्दुन, दुर्दुन दुर्दुन दुर्दुन थे ऐसी पॉइंट थी नैनीताल और कहा बद्री केदार का पहाड़ तो वहां दुर्गिन दुर्गिन रखी थे वहां उसमें चलनी देकर मैंने देखा और वो बड़े खुश खुश हो गए हम मेरे से सराहना करने लगे मैं अच्छा देख लिया चाइना पे अपनी मूल की आज्ञा पूरी हो गई मैं तो अंदर अंदर चिप से खुश हुआ वो बंधे लौटते पहाड़ी पे चलते समय मोटे मोटे आदमी धीरे धीरे चलते और ढलान के समय चतुराई मारते हुए सब जल्दी जल्दी आगे गए अपनी धन से जब गुरु के चरणों में पहुंचे तब सूरज ढल चुका था सूर्य दय के पहले निकले थे और सूर्य अस्त के बाद पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा की तुम देख कर आये बोले हाँ तो मौसम तो खराब हो थे साई मौसम तो खराब हो गया लेकिन वो तुम्हारा जो साधक रहा आशा रहा तो भो तो भाँ, तो ऐसा वैसा रो से युद्धा के हमको आखिर ले गया और बाबा हम वहां गए न गया मौसम साफ हो गया बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी आज्ञा मौसम भी मानेगा और बादल भी मानेंगे अब तो से लगा की उनको तो चाइना पिक देखने को मिला और मुझे तो गुरु कृपा का अनुभव होने लगा गैरादी ईश कृपा दिन गुरु नहीं गुरु नही ज्ञान गुरु गुरु बीना नहीं ज्ञान ज्ञान बिना आत्मा